घुटने टेक करके भूमि पर सर रख के प्रणाम कर लीजिए और इतने पर भी मन नहीं मानता है तो जिस मार्ग से संत निकल जाए उस मार्ग का स्पर्श कर लीजिए उस भूमि को छू लीजिए उस भूमि के कोई रज कर्ण मिल जाएंगे तो भी बात परंतु तो पैर छूने की बात अभिवादन के बहुत प्रकार हैं। हाथ जोड़ लेना बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी आ, प्रणाम की प्रक्रिया है और जब आप अ, अब माताओं का हिसाब पूरा हो गया पुरुष को भी कभी अनजाने व्यक्ति के पांव नहीं छूने चाहिए अज्ञात कुलशील वाले जिसका कुल ज्ञात नहीं है जिसका सील और चरित्र ज्ञात नहीं है उसको भी पाँव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए ना भी कि आवे, चाहे कितनी भी चमत्कार की बात करे चाहे कितनी मीठी बात करे कितना ही विद्वान बनता हो जब तक जानो नहीं तब तक तो हाथ से कर लीजिए और जो जान जाओ कि यहाँ संत हैं ऐसा ऐसा है तो चरण बंदन कर लीजिए पहले दिन ही मुलाकात में आपने पांव सुन लिए कल को पता चला आदमी ठीक नहीं है तो ना तो प्रणाम छोड़ पाओगे ना महात्मा को छोड़ पाओगे और अपने मन में और कसर रह जाएगी प्रणाम छोड़ा तो महात्मा से संबंध खराब हो जाएगा ऐसे आगे माने तो राम जी ने कहा भगवान मैं माँ को तो कैसे प्रणाम कैसे पांव लगाओ विश्वामित्र जी महाराज की आज्ञा है कि नहीं नहीं तो आप देखिए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं राघव तु तदा तस् पाद जग्रह तु भगवान राघवेंद्र सरकार ने खुद आगे बढ़कर के माता अहिल्या के चरणों को प्रणाम किया है ये प्रणम्य है मेरे लिए अब संसार के लोगों की आंखें खुली बड़े बड़े महात्मा जो अहल्या को पापिनी कहते थे, कहते थे, चरित्र ठीक नहीं है उनके सर पर सैकड़ों घड़ा पानी पड़ गया लज्जा में डूब गए अब छोटे छोटे बालक उनसे पूछ रहे हैं मां अरे पिताजी आप कहते थे ये पापिनी है यहाँ तो परमात्मा खुद प्रणाम कर रहा है क्या परमात्मा किसी पापिनी को प्रणाम करेगा कभी कभी ऐसा हो जाता है लोग किसी को पापी मारने के बस धारणा चल रही है कि बहुत बुरा आदमी है बहुत बुरा आदमी है बहुत बुरा आदमी अरे वो पापी है भगवान को तुम्हारे शरीर के द्वारा किए गए पापों के और पुण्यों से कोई मतलब नहीं है भगवान को भाव से मतलब है परमात्मा तो पिंगला नाम की वैश्या को तो भी मिला है उस भगवान को तुम्हारे देह से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे भाव कितने प्रगाढ़ हैं तुम्हारे भाव कितने दिव्य हैं तुम्हारे भावों में कितनी पवित्रता और गंभीरता है कितनी शुचिता है कितनी सात्विकता है भगवान को भाव से मतलब है भगवान को हमारे इस आडंबर से मतलब नहीं है जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने बंदन किया तो उठ के खड़ी हो गई तदनंतरम नाम राघवो हल्याम रामो हमिति चाप्रवीत अध्यात्म रामायण में लिखा है और रामचरितमानस कार ने भी लिखा है कि भगवान राम ने अपने चरण के द्वारा स्पर्श किया है माता के किसी वस्त्र को कहा भगवान राम ने मैं दस्र, महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं मां उठ के खड़ी हो गई आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई और आज कहती है मैं धन्य हो गई प्रभु जब प्रभु मेरे पति ने मुझको शाप दिया था और समाज ने मेरा तिरस्कार कर दिया था तो लगता था कि मर जाओ अब जीने का कोई उद्देश्य को नहीं बचा और जीवन में कुछ बचा नहीं है मर जाना अच्छा है परंतु केवल और केवल आपका सहारा था कि दुनिया भले मुझको ठुकरा दे परंतु एक दिन आएगा कि आप मुझको स्वीकार करेंगे मुनि साप जो दीना अतभल की परम अनुग्रह में माना आज कह रही है मुस्करा आंखों से हंसू बह रहे हैं और चेहरे पर प्रसन्नता है आनंद है और कह रही है मेरे पति ने मुझको साप दिया बहुत अच्छा किया ये दुनिया छोड़कर के चली गई बहुत अच्छा हुआ एकांत में मुझको आपका स्मरण करने का आपका भजन करने का अवकाश तो मिला है संसार के लोग भजन करने कहां देते हैं और ऐसा साप लगे ऐसी बदनामी हो ऐसा कलंक लगे और बदले में राम मिले तो प्रभो ऐसे तो सौ कलंक लग जाएं क्या फर्क पड़ता है महात्मा ने साप दिया उसका परिणाम राम की प्राप्ति हुई है ऐसा साप तो बंदनीय है जिसको राम स्वीकार कर लेंगे उसको संसार स्वीकार करेगा ही करेगा जिसका वंदन राम कर दे उसका अभिनंदन तो संसार करेगा ही करेगा अहिल्या माता सनाथ हो गई और जैसे भगवान ने स्वीकार किया अंगीकार किया तो गौतम जी महाराज को पता चल गया कि मेरे आश्रम में राम आए हैं दौड़े दौड़े गौतम आ गए गौतम के शिष्य आ गए पशु आ गए पक्षी आ गए पूरी दुनिया इकट्ठी उसके आश्रम में हो गई और आज सब अहिल्या के चरणों की धूल अपने सर पर चढ़ा रहे हैं अब तक कहते थे कि पापि है दुष्टा है कुल्टा है दुष्चरित्रा है और आज वही वही संसार के लिए अछूत बनी हुई अहिल्या सबके लिए वंदनीय हो गई है जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा कर ही सबको सारा संसार उसको ऐसा कहते हैं जो भगवान के दर पर अपना सर झुका देता है उसको दुनिया में कहीं जगह जगह अपना सर नहीं झुकाना पड़ता सारी दुनिया दुनिया उसको सर झुकाती है और जो को खुश करने के लिए जगह जगह कोशिश करता घूमता इसको मनाओ इसको मनाओ बोले दुनिया में सर पटक पटक करके मर जाता है एक बार भगवान मर जाए कभी संकट का समय आवे तो घबरावे नहीं ये हमारा विरोध करने वाले हमारा बुरा करने वाले हमारी निंदा करने वाले हमारा रास्ता रोकने वाले हमारा भला करते हैं जीवंत में शत्रुगणा सदैव यशा प्रसादात सुविचक्षणों हम यदा यदा माम विकृतिम लभनते तदा तदा माम प्रतिबोधयती मेरा विरोध करने वाले हे प्रभो खूब फले फूले आगे बढ़े हम कहते हैं कि हमारा विरोध करने वाला जल्दी मर जाए भगवान इसका नाश जाए वो हमसे जलता है हमारी बुराई करता है भगवान करे मर जाए परंतु महात्मा कहते नहीं नहीं हमारा विरोध करने वाले फले फूले आगे बढ़े क्यों बोले जब जब गड़बड़ आती है तो सामने आके खड़े होते हैं तुम बुरे हो हमको बताते हैं कि तुमसे चूक हो रही है और हम सफल जाते हैं हम सावधान हो जाते हैं हमारे एक बड़े गुरु भाई थे बिहार घाट की घटना है महाराज जी पूज्य स्वामी विष्णुनाश्रम जी महाराज जिनकी कृपा हमको प्राप्त हुई हम भागवत जी पढ़ रहे थे उतने में कोई विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि जी वो सब बहुत जलते हैं हैं, मुझसे और मेरी बुराई करते हैं। मुझे आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते सब टोटल वही मालिक थे महाराज जी के बाद में उन्हीं को माना जाता था तो महाराज जी शांत रहे भागवत जी का पाठ चल रहा था चलता रहा उनको मन नहीं माना दोबारा फिर कहा महाराज जी देखो सारे लोग मेरा विरोध करते हैं आप कुछ बोलते नहीं तब महाराज जी ने ये श्लोक सुनाया था हमको नहीं पता कि उनके मतलब का रहा कि नहीं रहा पर हमको बहुत अच्छा लगा हमने अपने जीवन में होता याद भी तभी हो गया और केवल याद नहीं किया जीवन में गांठ बांध करके रख लिया बहुत काम की चीज है जब भी कभी विरोधियों का बुखार तुम्हारे शरीर पर प्रभाव डालेगा ये औषधि खा लेना बिल्कुल ठीक हो जाओगे हे पड़ोसी के घर में खूब सुंदर-सुंदर फूल खिलें। पड़ोसी के घर में गंदगी ना हो जहां हम रहते हैं हमारे पड़ोसी के घर में सुंदर सुंदर फूल खिलने चाहिए कहा तुमको क्या फायदा है पड़ोसी के आंगन में फूल खिले तो हमको क्या फायदा वहाँ फूल खिलेंगे तो बोले कभी हवा का झोंका आएगा तो उस, उस पड़ोसी के आंगन में खिले हुए पुष्पों के पराग के कणों को लेकर के हवा हमारे घर में भी आ जाएगी सुबह आ जाएगी ना और तुमने कहा कि पड़ोसी के घर में नरक बन जाए वहाँ चित होगा वहाँ रुदन होगा तो उस रोने का दुष्प्रभाव वो जो बुरे परमाणु है तुम्हारे घर को भी खराब करेंगे भगवान से कामना करो कि पड़ोसी संतुष्ट हो संपन्न हो मस्त हो खूब खुश अरे वो खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे तो उसका कोई कण हमारे घर भी खुशी का आ जाएगा हमको भी फायदा होगा अहिल्या मां को संसार में सम्मान प्रदान करके विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं जैसे ही जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं तो नगर के बाहर सम्मान करने के लिए जनक जी अपने पुरोहित सतानंद जी को लेकर के आ गए विश्वामित्र जी महाराज बहुत अच्छे निर्देशक हैं एक और बहुत प्यारा सा दृश्य आ रहा है एक सरोवर के किनारे पर उपवन है उस उपवन में बहुत प्यारी सी कुटिया है कुटिया के अंदर विश्वामित्र जी महाराज बैठ गए अभी राजा नहीं आए हैं राम और लक्ष्मण से कहा बेटा तुम घूम करके थोड़ा आनंद ले लो प्रकृति का दर्शन कर लो राम और लक्ष्मण बाहर चले गए इतनी देर में महाराज जनक आ गए और जनक आए तो महात्मा विश्वामित्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया भगवान आपके जैसा संत जिसके घर पधार जाए उसका तो जीवन धन्य है आपकी तपस्या के आलोक से सारा संसार आलोकित हो रहा है जब ये बात चल रही थी कुछ हो रहा था तब तक राम और लक्ष्मण दोनों आ गए और जैसे ही राम और लक्ष्मण आए महाराज जनक को जैसे करंट लगा हो उठ करके खड़े हो गए और जब महाराज उस देश का सम्राट उठ करके खड़ा हुआ तो मंत्री सेना सैनिक सेवक सब उठ के खड़े हो गए विश्वामित्र जी यही चाहते थे कि राम जब आए तो ऐसा दिव्य प्रभाव हो कि राजा उठ के खड़ा हो जाए इसके मन में इनके प्रति सम्मान का भाव हो जाए विश्वामित्र जी सोचते थे कि यदि राम यहां बैठे होंगे मेरे पास और तब राजा जनक आवेंगे तो राम उठ करके खड़े होंगे स्वागत करेंगे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा विश्वामित्र जी से बात कर रहे थे महाराज जनक राम जी पर दृष्टि गई तो बात करना भूल गए ये पता नहीं रहा कि प्रसंग कहां चल रहा था प्रश्न और उत्तर क्या था भगवान राम की ओर एकटक निहार रहे हैं विश्वामित्र जी कुछ कहते परंतु जनक को पता नहीं कान बंद हो गए हैं केवल आंखें खुली हुई हैं और समाधि में पहुंच गए और बरबस बोल उठे प्रभो ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया मैं तो ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाला सहज विराग रूप मन मोरा मैं तो नित्य वैराग्य के समुद्र में डूबा रहने वाला व्यक्ति मैं तो नित्य ब्रह्म सुख में में निमग्न रहने वाला व्यक्ति मैं निर्गुण निराकार का उपासक और आज इस सगुण साकार मूर्ति को देखकर के मैं भूल गया हूं उस सुख को भूल गया हूं इन विलोकत अति अनुराग और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा इनको देखते ही ऐसा अनुराग हो रहा है वो ब्रह्मा सुख का ब्रह्मानंद का आनंद जो ब्रह्म समाधि की अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख था वो फीका लगने लग गया है ये कौन है महाराज नाथ सुंदर दो बालक और मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक देखो ये राजकुमार है किसी महात्मा के पुत्र हैं मूरति मधुर मनोहर देखी और भय विदेहु विदेहु विशेषी इस दिव्य झांकी को देखकर के विदेहराज की आंखें तो खुली है परंतु समाधि लग गई है मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी ने परिचय दिया ये भानुकुल नंदन दशरथ जी महाराज के कुंवर हैं मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं इनको लेकर के आया था और जनक क्या बताऊं कैसा प्रभाव है इनका ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि जिन राक्षसों पर नियंत्रण करने में मुझको कठिनाई होती थी उस ताड़का को मारीच को सुबाहु को इनके प्रभाव की कृपा से मैंने उस विघ्न को नष्ट कर लिया जैसे जनक ने सुना कि ताड़गा को मार दिया सुबाहु को मार दिया तो अब ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। मैं तो इनको पुष्प के समान कोमल कुसुम के समान सुंदर समझ रहा था ये तो केवल सुंदर भर नहीं है यहाँ तो ताकत भी है शक्तिमान भी है और बोले विश्वामित्र बोले राजन ये मत समझना कि प्रभाव ही बहुत है इनका स्वभाव तो इनके प्रभाव से भी आगे बढ़कर कई बार लोगों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है और स्वभाव दो कौड़ी का भी नहीं होता हम सुनते हैं वो बड़े हैं बहुत बड़े हैं लोग बड़ा मान करके वहां तक खींचे चले आते हैं सुम्बक की तरह से चलो भाई एक बार चलते हैं। और पास में जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं केवल नाम ही नाम केवल नाम ही नाम कई बार स्वभाव बहुत प्यारा होता है बहुत प्यारा पर कोई नहीं जानता आसपास प्रभाव नहीं होता मेरे राम जी का तो स्वभाव भी बहुत प्यारा है और प्रभाव भी बहुत प्यारा है स्वभाव तो ऐसा है एक बार जिसने राम जी का सामीप्य प्राप्त कर लिया महाराज लौट करके गया नहीं ऐसा ऐसा स्वभाव तो न सुना न देखा कोमल चित अति दीन दयाला एक कोमल चित है और कारण बिना रघुनाथ कृपाला बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी कारण की कृपा करने वाले हैं ऐसा स्वभाव तो न कहीं सुना न कहीं देखा और प्रभाव तो आप जान ही रहे हैं। इसलिए भैया जैसा राम का प्रभाव है ना उससे बढ़ करके स्वभाव अब तो महाराज के चित्र में और भी आकर्षण बढ़ गया राम जी की ओर जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप उसके प्रति श्रद्धा से पूर्ण नहीं हो सकते जब किसी ने बताया कि गंगा जी में स्नान करने का फल होता है व्यक्ति के समग्र पाप जल करके भस्म हो जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि चलो गंगा चले महिमा नहीं पता होगा काशी की महिमा पता चले तो काशी जाने का मन करे गंगा की महिमा पता चले तो गंगा जाने का मन करे वाल्मीकि रामायण की महिमा क्या है पता चले तो सुनने का मन करे महत्व तो पता चला तो जनक जी महाराज का और भी भाव बढ़ गया और इससे भी बड़ा काम भैया राजन अभी अभी मैं गौतम ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं हजारों वर्षों से समाज के द्वारा बहिष्कृत तिरस्कृत अपमानित जीवन जीने वाली माता अहिल्या का उद्धार करके आए हैं स्वभाव भी अच्छा प्रभाव भी अच्छा इनके अंदर तो सद्भाव ही सद्भाव है जनक जी महाराज तो विदा होकर के गए अब जैसे ही सुना सतानी सतानंद माने गौतम ऋषि के पुत्र माने अहिल्या के पुत्र बचपन जब छोटे थे तभी माता के माथे पर कलंक का टीका लग गया इन बालकों को पकड़ करके गौतम ऋषि भाग गए छोड़ गए अकेले माँ को अपनी माँ का सुख कभी जाने नहीं सतानंद जी महाराज छोटे थे बच्चों के साथ में खेलते थे तो खेलते खेलते आपस में बालक टोंट कसते थे कि तेरी मां तो उल्टा है जब कभी अपना नाम याद आता था कि मेरा नाम सतानंद है सतानंद माने जिसके जीवन में सौ सौ आनंद हो ये कहते थे मेरा नाम किसने रखा है एक पल भी जीवन में मुस्कराने का मौका नहीं आ पाता जब भी मुस्कुराने की कोशिश करता हूं तो माता के माथे पर लगा हुआ कलंक मेरी मुस्कुराहट को छीन लेता है मन में सतानंद के एक कांटा सा चुभा रहता था कि मेरी मां बिचारी मेरी मां पर समाज के आगे एक नहीं चलती थी आज जब पता चला कि मेरी मां अब समाज ने स्वीकार कर लिया है मेरी माता के माथे से कलंक का टीका मिट गया है मेरे प्रभु राम ने उनको स्वीकार किया है तो आंखों से असुरुओं की धारा बहने लग गई झूमने लग गए बोले प्रभु आज वास्तव में मेरा नाम सतानंद सार्थक हो गया आज मेरे जीवन में सौ सौ आनंद है इतने भाव विवोर हुए राम